ब्रह्म विचार हलंत स्त्रीलिंग शुरू हो गया था कितने हो गया था शब्द हो गया था हाँ पुस्तक बंद करो यदो शब्द के प्र एक वचन रूप लेकर देखा हलंत स्त्रीलिंग में एक वचन करू <coughs> बहुवचन बोल बहुवचन बहुवचन लेकर दिखाओ अभी तो परीक्षा ठीक होगी इसे दो तीन चार देख लेंगे फिर नहीं तो अकेले देख से नहीं होता पूरा लिखा नहीं ना अपने नहीं लिखा हम लिखा एक वचन दून एक वचन केवल कहा था तीनों कहाँ एक भी होती होती नहीं एक वचन और एक वचन में कितने रूपये होंगे और अरुबहवचन में एकदम सद का प्रथम आयक वचन रूप कैसे सिद्ध होगा लेकर देखो त्रिलिंग में एकदम सद का प्रथम एक वचन का रूप कैसे सिद्ध होगा हम्म <laughs> <laughs> आगे त्यद शब्द नहीं हुआ था नहीं हुआ था क्या शब्द है <laughs> त्यद हलनते <अलंद> है अधिक <laughs> हलनते <laughs> है क्या <ये तारागा। laughs> Hey? है, hmm. त्यद क्या सू आएगा सूत्र पहले क्या लगेगा त्यदिनाम कितने पदे सूत्र में है दो, दो पदे हैं त्यदिनाम से किसको होगा दुरा त्यद को, hmm? दो दो दो को? क्यों हाँ अलोन्त परिभाषा लगने से ही द को हो जाएगा ओहो और निका क्या सूत्र लगेगा अतो नित्य अग्रह त्य हो गया फिर क्या सूत्र लगेगा अजा दे तस्टाप तो त्या बन जाएगा त्या क्या के सुहे है सूखा लोप हो कह कह? कोई सूत्र है और त्य के तकार तो को स करने के लिए कोई सूत्र है तो दो पहले स हो जाएगा सूखा लोप हो जाएगा बाद में तो रुपये क्या बनेगा श्या विसर् है नहीं नहीं, है। नहीं देखो पुस्तक देखो नहीं है? है क्या किसी में विषय विषय किसी में होगा श्या दिवचन में त्याद अगेरे क्या विभति ओह त्यदादिनाम तो आप हो गया क्या माने गया प्या अगेरे ओह क्या सूत्र है परमानंद बोलो सबको उन्हें बोलना जिसको पूछेंगे प्या अगेरे ओह सूत्र क्या ले बोलो हाँ क्यों बोला में पूछने में जिसको क्या सू तो गया अंग आप हो तो क्या, क्या करेगा हम को सी करेगा सी होने के बाद फिर लग गया आगे से तुर क्या लगे हाँ वो तो सत्या आधगुण हो जाएगा आगे कैसे तो लग गया पे हो गया बनी सिया स्या त्य अगरे जस त्य नामा तो टाप हो गया त्या अगरे अस कैसे क्या लग गया हैं प्रथम प्रश्न लग जाएगा प्रथम प्रश्न लगे ना नहीं क्यों नहीं लगेगा अकस्माण दीर्घ हो जाएगा क्या रूप बनेगा त्या विसर्ग है क्या हैं स्या ते त्या दिव्य द्वितिया में त्याद अगर आम आम क्या है दा देना तोड़े पर्व पर टाप पर हो गया प्या अगर आम क्या सुतला गया हमें पुर क्या सूत क्या बनेगा तव कु नहीं होगा प्याम प्याम बनेगा अह में आई पेई और सस में त्याद अगर अम, सस त्यादाद नाम अतोण टाप हो गया त्या बन अगर सस कैसा लगे ऐ प्रथम प्रश्न लगे ऐ कौन बात करेगा फिर फिर तस्मा ससो नहीं लगे कैर बने गया क्या बनिया? त्याँ। त्याँ। त्याँ। अगर ताप। ताप। त्या तृतीया में त्याद अग्र टा अगुण टाप त्या अग्र आ सूत्र क्या लगेगा अगीचा बेकार हो जाएगा ईचा व्या लगेगा क्या बनेगा त्य क्या बनेगा त्य भ्याम इत्य दयाम तदाद नाम लगेगा अतोने पर टाप होगा क्या बनेगा त्या भ्याम दीर्घ के सूत्र से हुआ टाप का है हाँ नहीं लगे सूत्र सो पीछे सूत्र नहीं लगे क्यों अदंत पहले दीर्घ नहीं अदंत होना चाहिए त्याभ अगर बीस में त्याभि चतुर्थ में त्याद अगरे गे त्यादाद नाम पूर्व ट्याप हो गया त्याग त्याग होने के बाद आगे गे क्या सूत्र लगे आप सर्वनाम शैड ठ से वृद्धि होगी वृद्धि रचि लगेगा एस हो जाएगा क्या बनेगा तेई आगे त्याभ्याम त्याभ्य चतुर्थ तिथि में तस्ई चतुर्थि में क्या बनेगा तेई पंचमी में त्या क्या सूत्र लगा विशेष सेव कहाँ से आया सर्वनाम सेठ तस्ह त्याभ्याम त्याभ्याम ष्ठी में तस्या उसमें क्या बनेगा त्याय हो त्या अगर ओह आँगी चाप लगेगा क्या करेगा एक कार अब उसके बाद अयाधी सूत्र से क्या रो बनेगा त्ययो हो आम में त्या अगर आम क्या सूत्र लगेगा आम में सर्वनाश सूत्र, रहो रुपये क्या बनेगा आदेश प्रत्यय लग गया सप्तमी एक वचन त्या अगरे घी कैसा तो लग गया गे राम नद्यान घी को हो गया आम फिर सर्वना आम ही सर्वनाशुट क्यों या आम नहीं गी का आम हुआ ना गे राम नद्यान फिर से घी को जब आम हो गया आम ही सर्वनाश प्राप्त नहीं क्या है उसके बाद विप्रतिषित परम कार्यम हो जाएगा यहाँ सर्वनाम श्याद रस फिर क्या वृद्धि हो जाएगा ना अकस्मण दीर्घ क्या रूप क्या गया त्यश्याम त्याग या त्योह त्याग था ना किसे त्यास। त्यास। त्यास। किस हाँ किस किसूत्र से उसमें क्या बनेगा क्यों हो बहुचन सप्तमी प्या शू से बोलो श्या हाँ प्या बोला था क्या क्या बनेगा बोलो श्या यो? फिर बोला षी संभव नहीं आगे शब्द तब्द ग कौन बोल सकता है स क्या बनेगा बनी क्या स नहीं क्या से बनता है क्या बनेगा सा सा आगे त्याद और इसमें दोनों में फर्क नहीं के बोल य का काम है इसमें यह था है क्या बनेगा सा आगे एता सौद ए तो का सुवाने आने पर दयाद नाम लगेगा आगे क्या सूत लगेगा अत तो नहीं आगे या सूत्र लगेगा क्या बनिया गया का एता अग्रेसु शु का विसर्ग हो जाएगा क्या होगा हलंत अलग दे अलग जाएगा हलंत है हाँ और बन जाएगा एता बन जाए हाँ तह तो को स करने के लिए कोई सूत्र है आदेश प्रद तो नहीं लगेगा लगे क्यारू बनेगा ए सा विसर्ग है ऐ साहू में क्या बनेगा ए अगर ओ टाप होने पर एता, एता प्रातिपदिक बन जाएगा तेदार तो मतगुणी टाप ऐता अगर ओ क्या सूत्र लगे अंग आप क्या करेगा छी फिर आधगुना लगेगा लसको त देते तस्लोप लगता है ये समझ लेना क्या रूप बनेगा ए ते जस में ऐता अग्रे क्या सूत्र लगेगा अकन में एता फिर एता, अगरे अगरे, आम में ऐता अग्रम क्या सूत्र अमी पूर्व एताम एते तृतीया एता, में ऐता अग्रे टा क्या सूत्र एक ते एकता चतुर्थी इसका अन्नादेश होता है द्वितीया टा तो होगा द्वितीया में क्या मानेगा ए न एना, आगे एनाया, नया आगे वाक शब्द है वाच चक्रंत प्रातिपदिक है प्रातिपदिक क्या अंत में है वाच सो का हल आप हो जाएगा और चौक हो जाएगा चौकू जलाम जो सुनते वहाँ क्या बनेगा वाक भाक औ में वाच औा पर नहीं लगेगा क्यों सर्वनाम नहीं आवंत नहीं वाचो वाच संबोधन है? है क्या है संबोधन है तेजादी का तो बाघ श्र का संबोधन बनेगा हे बाघ हे वाघ हे आगे क्ष में आदेश पत्र लगा क्या लगा क्यों कहा से आ गया कह से इनको तो कहां से हाँ. प्रात्य प्रात्य आप, है कह से आएगा चोह को आगे अप शब्दो नित्यम बहुवचना तो क्या प्रातिपद है अप है अप आने पर सु आएगा नहीं, नहीं। जस आएगा, आएगा। आप अगर जस क्या सोच लगेगा मिल जाएगा अब जस हो जाएगा हाँ <laughs> आप प्रेम प्रिज याद नहीं बोलो किसको याद है बोलो याद बहुत तो क्या बोल अभी कोई नहीं बोले बोलो चो पर बोला बोला बोलो फिर बोलो चतुर्घ सुना ही पड़ता है <laughs> सुनाई पड़ता है बोलना नहीं आता सुनाई तो पड़ता है, है? हाँ। <coughs> क्या करेगा दीर्घ आप जस आप क्या बनेगा सस में भी आप बन जाएगा क्यों सर्वांग नहीं आँखें से जस में सर्वांग नहीं हो गया नहीं। है सोड़ा न सर्वस्थान से करने वाला सूत्र क्या है सोर्ण पुन सक जस में सर्वाना है क्या रो बन गया सस में अपह बीच आने पर अप्रे बीच सूत्र लग जाएगा अपो भी।, भी भी क्या भी होती है सप्तमी किसका भ कार क्या सत्यम भगरंगी भी बन गया मिल गया अपह अपस्तकार भादु प्रत्यय ये प्रत्यय का विशेषण हो विशेषण से क्या लगाई गया क्या बोलो विशेषण से क्या लगे सूत्र हैं यह नदि तदंत से हाँ यदि तदादा अलग्रहण अलग्रहण करने से तदादो तो भादो प्रत्यय दिया भादि क्या मालूम है भादि भ भा आदु यस्य सभा तस्मिन भादि प्रत्यय हो तो व्यस इनमें भादि कौन है तीनों भाद तो तीनों स्थानी में से तो लग जाएगा को तव हो जाएगा तकारा तो तो और तो अगर भी क्या रूप बनेगा दो कहाँ से आ जाएगा पदार्थ है किस सूत्र से क्या सूत्र क्या रूप बनेगा अदी बस में आगे आम में अपाम नोट नहीं होगा ए सप्तमी बहुचन में अब हो गया दिश्य प्रातिपदिक ऋतु की दधिक शिक में दिक आता है दी होने से शब्द क्या है प्रातिपदिक दिश दिश होने से दिक दिशो दिक दिख, दिख दो बन जाएगा शव को कह कैसे हो जाएगा कुन पते है क्या कहा कैसे पता चला तो कहां है? दिक कहा प्रत्यांत है सुख हो गया दिक दिक दिशो, दिश आगे दीख द क्या दिख भ्याम क्या बन गया भीषमे सप्तमी बहुचन में से बोला देख इति बोलो दिख। दिख ने क्या बना आगे दृश्य दृश्य दृश्य दृश्य दृश्य हैं? में आता विधान है वो दृश्य धातु को से कह प्रत्यय और कुन भी होता है किंतु त्यदादि उपपद्य रहते त्यदादि उपपद रहते दृश्य कुन होता है तो कुन होने से क्या हुआ कुन प्रत्यय से कुह सूत्र क्या करता है कुन प्रत्यय अस्माद भवति तो दृश्य धातु से भी कुन प्रत्यय होता yes? है इसलिए यहाँ कु प्रत्यय नहीं होने पर भी दृश्य से कुप हुआ तो भी कुन प्रत्यय से कु जाएगा क्योंकि सूत्र कोई नि प्रत्यक्ष कहता है कोई को निप्रत्य अस्माद भवती दृष्य धातु से कोई निप्रत्यय होता ना नहीं कहाँ होता है त्यदि उपपद रहते त्यदादि उपपद नहीं हो तो कोई तो निप्रत्य तो। नहीं होता है किंतु दृष्य धातु से कोई निप्रत होता ना नहीं इसे दृष्टि धातु से भी कुत्त हो जाएगा कोई विधाना तो अन्य तरह भी कुत्तव उपपद नहीं रहे केवल दृश्य कोई होता है तो भी कुत्तव हो जाएगा कोई निप्रत्यक्ष कु शक हो जाएगा क्या होगा कुतून से शक झलान जो सुधे ड होता है वृक्ष भ्रच से स होता है वृक्ष भ्रच ज़ा से ये राज फिर पत्ते को गिर वापस ने कह सट क दृश्य में बैसा दृश्य में बैसा दृक दृघ दिश दृघ दृश्य बोलो फिर दृक द्रेग इली वर्तमान ए धाते त्विश कांत धातु त्विश त्विशे सकारात क्विप्रत्य सुख हल्का बुलो पकार को झलां जस डाव स्विट त्विट अमिका मैनेस्मे जश में प्रयाट सत्यूज त्रि त्रिट त्रिट्रु बोल तुर्स ये देखो इतनी शब्द में कितने वोला <laughs> इसमें क्या कठिनाई है आगे सजुस शब्द है सपुर जूस धातु सोशी प्रीति सेवन है सजुस कोई प्रत्यान है सजूस आने पर सुख सुनिका अपलोप हो जाएगा स सू हो जाएगा और वो रु होने के बाद जो ह्रस था दीर्घ करने के लिए कोई सत्र है रु रूपधाए दीर्घ रे पानते है साझू रे दीर्घ हो गया राव को विसर्ग हो जाएगा किस सूत्र से क्या रू बनेगा साजू, साजू। हो औने पर दीर्घ किस सूत्र से होगा रस्व रहेगा तो क्या सूत्र लगेगा कुछ लगेगा सूत्र मिल जाएगा साजू साहु है साजू सऊ साजू साम में सप्तम बहुचन में सजु दो से साजो सजो कह तो भाव तो काम से कम बोलो जब भ्याम भेष भद्रा छोड़ो भ्याम बोले में क्या पति जब रूप चलता है भ्याम एक बार तीन बार भ्याम बोलना है भेषभ्यस व्यस बोलना उसमें तो सरल है प्रथमा दिवचन में और कहाँ रूप समान मालूम है प्रथमा दिवचन और द्वितीय दिवचन में समान रूप होता है और षठी दिवोचन सप्तमी दिवचन में होता है षठी द्विवचन सप्तमी द्विवचन अब तो पंचमी एक वचन षठी एक बहुत स्थान में सपस्थान में नहीं बहुत स्थान में होता है तो जो समानता समझ समझ करके ध्यान रखे तो गर्जन करे एक बार आ गया कोई भी शब्द व्यायाम बोलते समझ तो जोर से बोलू सरल है ना नहीं तीन बार व्यायाम व्यायाम बोलना <laughs> उसे में भी निद्र लग, निद लगती आशीष शब्द है आशीषि सकारांत तो आशा का उपसंख्यान उपधायी हो जाता है साधना सत्य होता है आशीष सकारांत तो सू आने पर सत्व सिद्ध होने से सरु हो जाएगा हलिका प्रलोप के बाद सरु हो जाएगा रो रूप था दीर्घ हो जाएगा आशी ही क्या बनेगा ओ आने क्या प्रातिपद है? आशीष औ में औ भाशीर्भ्याम सप्तमी बहुजन में, आशी भ्यान। भ्यान। में? आशी। दो बने गया आशीषो आशी बोलो आशी आगे आधा शब्द क्या शब्द है आधा से क्या आगे सऊ सू क्या अधश्य का क्या है क्या सूत्र लग गया है गेरा मदया में तेदाथयाम लगता है और तो, अतोन अतोनी पर होता है टाप होता है क्या सुतल तो लगता है हैं आजादी आजादापोनी का अदस सऊ सोलह पर से लगता है हाँ नहीं होता है अदश औ सु पश्च लगता है स कोई ही औ हो जाएगा तेज आदि में अतने पर पकड़ना क्या जरूरत है अद शौ सुल लोप करो आदश के सकार को ओ अद अगर ओ वृद्धि हो जाएगा तो वृद्धि रची क्या बन जाएगा अधो अधने पर को दू सी सूत्र है स सा हाँ स हो जाएगा तो क्यार बनेगा असौ तो अदस के सरकार को क्या आदेश हुआ तेजा दिन में लगा अतोड़े पर रुप लगा टाप हुआ सीधा ही अदस रुपस रुपये क्या बना असो और आने पर अदस अगर औ तेदा नाम लगेगा अभी डरते अभी यहाँ लगेगा आजादे तो स्टाफ होगा क्या बनेगा आदा बन गया अदा अगर हो, क्या सो तो लगेगा ना इतनी जल्दी नहीं आधा अगर ओ सूत्र क्या लगेगा आप हैं औंग आप औह को सी करो फिर आधगुण से गुण करो क्या बनेगा अधे अध बनने के बाद सूत्र अभी अध एक हो जाएगा ओह रसोया दीर्घ क्यों क्यों दीर्घ क्यों होता है ऐ दीर्घ है क्यारो बनेगा अमो हैं अमू जस आने पर अदा बन जाएगा पहले अगर जस अकस्व मंदिर हो जाएगा हैं अदा बन जाएगा उसके बाद उत्तो उत्तमत्व हो जाएगा उत्तो किस सूत्र से अधो सो से द हो जाएगा अमू क्या बनेगा अभी क्या रूप बना असो अमू नकारा तो फिर बोलो अमू असो द्वितिया पर अदस अगर अम अदस को हो जाता अदा हो जाता है तेदा दिन अतगुणी तो टाप अदा अग्र अम अमी पूरे हो जाएगा क्या रूप ना फिर उत्तु तो मत करो अमू क्या बनेगा क्या, क्या सो लगा अद सो शेर हाँ कितने पद से मालूम है चार पद है छह है ये बृक्षि भिछ, भिछ, का दंशन करने पर ऐसे मंत्र ये सूत्र मंत्र काम करता है बिच्छू काटने का तो ये छह पद वाले मंत्र सूत्र व्याकरण में जो छह पद वाले सूत्र है ना वो बिच्छुदोष को निवारण करने के लिए तो उसको सिद्ध करना पड़ता है बिच्छू कोई ही काटने पर बिछ जाने के लिए अदोशो से दादू दो इस मध्य उप पदे समानाधिकरण स्थानीय मध्यम वो ऐसा पद वाला सूत्र इसको बोले तो विष्व मंत्र छूट जाता है इसमें व्याकरण सूत्र में बहुत मंत्र भी है वेदांत का उपदेश भी अयुन रिलिख में है तो इसे छ पद वाला है तो हो जाएगा द्वितीय प्रथम व्योति क्या मना असो अमु अमू द्वितीया में तृतीया में अदस अदा अगर क्या सूत्र लगे आंगी चाप एक हो जाएगा अद या फिर सूत्र क्या लगेगा अदो शेर से शेर दादुद क्यार बनेगा अमो या क्या कठिन है त्यदादि नाम अतगुण तो पर रूप टाप कर अदा अग्रे जैसे सर्वाधि शब्द बनता है अदा अग्रे बनाने के बाद फिर उत्तम तो कर देना अदा अगर क्या सोच लगा आंगीचाप एक आ रो हो गया ऐसे हो गया अद या बन गया सूत्र क्या रूप बनेगा अमू या भ्यामने पर अदा भ्याम है अदा भ्याम इतने सरल है क्या सूत्र क्या क्या लगा अतोने तदादी नाम क्या सूत्र क्या रूप बना अदा आ उत्तम तो कर दोसर दो सेर दम क्या बन गया भ्याम भीसी माने पर अमो भी चतुर्थ में अदा अग्रे गे अदा अग्र गे क्या सूत्र लग गया सर्वनाम स्या अग्रे श्यई और अदा को हो अदा अद अदश्यई हो गया फिर उत्तम तो करो क्या माने गया अमुश्यई भा में हम भ्य पंचमी में क्या बनेगा गया अदा अद हो जाएगा अमुश्या अमोभ्याम अमोभ्य ष्ट में सह हां अमो यो कैस अदस अदा अग्रे उस अदा अग्रे कैसा तो लग गया आँगी कारण आया आयाद करो अदा यो हो बने गया फिर अदसो श्रे दादु तुम क्यारो बनेगा अमो यो हो आम अदा अग्रे आम, आम आमी ही सर्वनाम छोटो अदा शाम बन गया अदसो श्रे दादुम लगा दो क्या बनेगा हाँ आदेश प्रत्युत हो जाए अमो श्याम सप्तमें एक वो नहीं अदागरे गी गेराम नद्याम नि आम हो गया है कैसे में आकार थे घसी वास नहीं लेता है और सर्वना अमो अद श्याम श्याह आमे आम ए समीर्घ अद श्याम फ्री अध बनेगा अमु श्याम आदेश प्रत्यो वो समय क्या मानेगा अमु यो सप्तमी बहुचन में अमु सु अदा शु उत्तम तो करो अमू असो अमु हरंतस्त्रीलिंगा ओतावसने